नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबान 90.4 एफएम फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें आज के इस एपिसोड में होगी और आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए इलाहाबाद से पूनम किशोर जी हमारे साथ हैं उनसे बातें होगी और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और मधुशाला जो आपने कविता सुनी होगी जिसके बारे में आपने सुना होगा कई बार हम लोग रेडियो के माध्यम से भी उसे प्ले करते हैं पोइट्री जो हरिवंश राय बच्चन की है और उस पर उन्होंने पेंटिंग्स की है, आर्टिस्टिक अपना जो कला है उन्होंने दिखाया है और उसके बारे में उन्हीं से जानेंगे आप सभी की तरफ से पूनम किशोर जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आप बहुत अच्छे आजे हैं और आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और यहां पर आकर माउंट आबू में मैं पहली बार आई ब्रह्म कुमारी आश्रम में जी जी और इतने सारे भाई बहनों से मेरी मुलाकात हुई <laughs> अभी तक तो अपने ही भाई, भाई बहनों में उलझे थे <laughs> और इतने सारे भाई बहन यहाँ पे मिले बहुत अच्छा लगा जी जी और काफ़ी आध्यात्मिक जगह है जहाँ पर वो पेंटिंग से भी रिलेटेड है ऐसा हाँ नहीं हाँ है कि हाँ हा, सही बात है। आ, ये एक मतलब आ, मेडिटेशन का एक जगह है और सिर्फ कोई और ही मतलब इसे अपना सकता है लेकिन ये कलाकार के लिए तो एक बहुत अच्छी जगह है जी, जी, जी. और मेडिटेशन uh, तो हमारे आर्ट में भी है फिलोसफी ऑफ आर्ट जिसे हम एक अध्यात्म से जोड़ते हैं तो हमारा सब्जेक्ट भी यही रहा है क्रिएटिव और uh, मैंने बहुत सारे काम किए हैं मधुशाला पे करीब में चौदह साल हो गए मुझे मधुशाला पे काम करते हुए जबकि हरिवंश राय बच्चन जी की 136 रुबाइयां सिक्स है। रुबाइयाँ हैं और उस उन रुबाइयों पे अगर देखा जाए तो एक एक रुबाइयों पे मैंने दस भी दस बीस बीस पेंटिंग्स बनाई हैं जबकि क्योंकि वो एक जो मधुशाला है ये एक दर्शन है हुँ एक विराट रूप है जिसे आप जितना पढ़ेंगे उतना ही उसके अंदर आप घुसते चले जाएंगे तो ये एक हाँ डीपनेस इतनी ज़्यादा इसमें डीपनेस है कि आ, मतलब एक एक ड्राइंग करेंगे तो उसकी एक अलग ड्राइंग बन जाएगी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एक एक लाइन जो है इसकी एक अध्यात्म से जोड़ती है और एक दर्शन है एक विराट रूप है और आ, पहले जब मैंने मधुशाला नहीं पढ़ी थी मुझे पेंटिंग बनाने के लिए कहा गया था तो मुझे यही ख्याल था कि ये कोई पीने वाले संबंधित कुछ लोगों से संबंधित कोई चीज़ होगी या पीने वाली कोई जगह होगी मैं खाना हाँ मैं खाना तो एक्चुअली uh, मधुशाला जो एक uh, शब्द है एक जो रूप है उससे ही लोगों के दिमाग में यही बैठ जाता है जिन लोगों ने मधुशाला नहीं पढ़ी है जी जी जी। तो फिर जब मैंने मधुशाला पढ़ा तब मुझे लगा कि प्रकृति ही मधुशाला है और हम उस प्रकृति में विद्यमान हैं और हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मधुशाला का एक विराट रूप है पूनम किशोर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अगर अभी सुन रहे हैं आपको तो कहीं ना कहीं अगर मधुशाला का मधुशाला के बारे में उन्होंने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा लेकिन आपकी पेंटिंग्स को देखकर मुझे लगता है कि आपकी बातें सुनकर जिस तरह से आपने उन चीज़ों पर काम किया है कहीं ना कहीं वो आपने कहा कुदरत है और कुदरत की जो पर्त परत जो है आप शब्द के साथ जुड़ते जा रही हो और उसको पेंटिंग के साथ जोड़ते जा रहे हो तो काफ़ी चीज़ें जो है आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और उन चीज़ों को आप अपने कागज पर उतारते जा रहे हैं तो एक यूनिकनेस है जो हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपनी कुछ बचपन की बातें सुनाइए किस तरह से आर्ट फील्ड में आपका आना हुआ जी ये तो बहुत अच्छी मतलब अच्छा <laughs> सवाल आपने किया और आज मैं जहाँ पर हूँ वो बचपन की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वही लेकर मैं आज यहाँ पर आपके सामने हूँ तो आ, कहने का यही है कि जब घर का सपोर्ट मिलता है तभी कोई भी कलाकार हो या कोई भी शख्सियत हो वो बिना किसी आ, के सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ती तो पहला सपोर्ट तो इंसान को घर से ही मिलता है नहीं, नहीं। तो आ, जब मैं सिक्स क्लास में थी तो मुझे पेंटिंग का वैसे भी बहुत पहले से बचपन से ही शौक रहा है नहीं, लेकिन नहीं। नहीं। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं म्यूज़िक लाइन में जाऊँ और सितार सीखूँ तो पिताजी ने बहुत पहले एक सितार खरीदा था तो वो चाहते थे कि मैं सितार सीखूं और म्यूज़िक लाइन में जाऊं तो उस लाइन को तो मैं नहीं पकड़ पाई क्योंकि मेरा एक ही हाथ चलता था दूसरा हाथ चलता ही नहीं था अच्छा। तो ये ईश्वर की कृपा है कि मैं पेंटिंग लाइन में आई और आ, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक मतलब अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हूँ मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट तो नहीं कह सकती अपने आप को क्योंकि एक आर्टिस्ट कभी ये नहीं मानता कि जी, वो बहुत जी, बड़ा जी, आर्टिस्ट हो गया जिस दिन वो मान लेगा तो वो उसकी जो है अंत है वो तो आर्टिस्ट का जो है अनंत एक ख्याल है अनंत रूप है कि वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता और ना ही तो उसके विषय ख़त्म हो सकते हैं है। तो मेरी शुरुआत जो है सिक्स क्लास से हुई और तब मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था और मैं बचपन से मुशायरे में कवि सम्मेलन में जाती रही हूँ अच्छा। क्योंकि बड़े भैया जो है मेरे पत्रकार थे वो आते जाते जहाँ भी आते जाते थे साथ में मैं उनके साथ आते जाती रही तो इसलिए मुझे कविताओं में और शेर व शायरी में बहुत शौक़ मतलब धीरे धीरे बढ़ता गया।, गया और वो शौक़ कब ये मतलब आर्ट फील्ड में आ गया ये मुझे पता ही नहीं चला अच्छा और क्योंकि जब मैं सिक्स क्लास में थी तो मुझे बहुत सारे कहानियां मिलती थी पढ़ने के लिए और उस पर रेखा चित्र बनाने के लिए मिलते थे तो वहां से शुरुआत हुई मेरी और मैंने बहुत सारे साहित्यकारों के जो है कवर डिज़ाइन के बुक कवर डिज़ाइन और उनके जो कविताएं हैं उस पर रेखा चित्र बनाए मैंने तो ये सारी जो शुरुआत थी ये हमारे कला को कब पूर्ण बना दिया ये मुझे अब पता चल रहा है हुँ, हुँ, तो सिक्स क्लास से ही मेरे साथ सारी ये सारी शुरुआत वहीं से हो गई हुँ, हुँ, तो एक बार क्या हुआ कि मुझे मुनवर राना जी बहुत बड़े शायर हैं तो उन्हें पता चला कि मैं बुक कवर डिज़ाइन करती हूँ तो वो मेरे घर आए और घर आने के बाद वो पूनम किशोर जी को ढूंढ रहे थे जबकि मैं उनके सामने बैठी थी <laughs> और चूँकि उनका ख्याल था ऐसा कि एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट होंगी और एक इमेज बना रखी थी कि मतलब कि एक बहुत ओल्ड एज की महिला होंगी या ऐसा कुछ तो जब भैया आए आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा यही तो पूनम किशोर है कहते हैं मुझे मुझे ज़रा भी यकीन नहीं हुआ क्या ये बना सकती हैं ऐसा तो भैया ने कहा कि अभी तक तो बहुत लोगों का बनाया है बुक कवर डिज़ाइन किया है तो आप अगर अपना देंगे तो ये ज़रूर करेंगी तो मैंने बनाया वो इतने खुश हुए उनकी कवर आ, कहो जिले लाही से और बग़ैर नक्शा की आ, मकान उन्होंने दो कवर दिए थे मैंने बनाया और उन्हें बहुत पसंद आया और इतने खुश हुए कि उन्होंने ये कहा कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती <laughs> और आ, वो किसी भी रूप में जो है आपको जी जी जी। आ, मिल सकता कोई छोटा या बड़ा नहीं होता उम्र से टैलेंट ही बहुत बड़ा जो है कला है कला पूनम किशोर जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट के साथ ये चीज़ें हमेशा होती हैं और जब भी लोग ढूंढते हैं नाम से ढूंढते हैं और उनके मन में एक बहुत बड़ा जो है वो इमेजिनेशन बना के आ जाते हैं और जब प्रैक्टिकल में वो चीज़ें देखते हैं तो वो एक रूप को देखते हैं और उनके मन के अंदर कुछ और होता बिल्कुल, है बिल्कुल। लेकिन फिर भी आपने जब उनको वो चीजें बना के दी उनको तो लगा कि वो जो रूप है उनका वो सही में के साथ जुड़ गया था है। कला का एक ये है कि जो रियलिस्टिक होता है हम उसे हु उतार तो देते हैं लेकिन जो उसकी अंदर की जो गहराई, गहराई है उससे हम अपनी कला के माध्यम से ही दिखा सकते हैं लेकिन समझा सकते हैं लेकिन उससे जो है जो एक रियलिस्टिक चीज है उसे तो उसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा की जैसे आप कला से जुड़े हुए है, हैं आपने कहा की मैं भाई साहब के साथ जो है कवि सम्मेलन में जाया करती थी और शेर वी सुना करती थी तो मैं चाहूँगा कि कुछ जो आपको शेर व शायरी पसंद है आपके दिल के करीब हैं कुछ हमारे ज़रूर सुनाइए अब ऐसा माहौल है और ऐसा मतलब वक्त है तो <laughs> उसमें एक शेर यह है कि वसीम बरेलवी जी का है मुझे बहुत पसंद है जी, जी, जी। कि कौन सी बात कहाँ कैसे की जाए ये सलीका अगर हो जाए तो हर बात सुनी जाती है <laughs> तो कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है तो आज मैं आपके सामने हूँ तो हर बात जो है आप हमारी सुन रहे हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं तो ये ये मौका मुझे मिला जी, जी। ये नज़ाकत जो है मेरे लिए बहुत बड़ा एक जो है कहते नहीं कि आर्टिस्ट को सुनना कौन चाहता है हमेशा देखना चाहता है सही बात है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं चाहूँगा कि अगर आप संगीत या गीत जो आपको पसंद है उसके बारे में बताना चाहें जो गीत आपके दिल के करीब हो उसके बारे में बताइए मुझे एक बहुत पुराना सॉन्ग है मीना कुमारी जी का है नहीं मीना कुमारी जी का नहीं है वो है साधना जी का है अच्छा लग जा गले जी जी जी तो वो बहुत पुराना सॉन्ग है और बहुत ही उसकी जो धुन है बहुत ही सिंपल है और मतलब सुकून <laughs> देने वाला ये गाना है तो मैं चाहूँगी कि वो गाना जो है आप अगर सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा <laughs> <laughs> जी पूनम जी जरूर सुनाएंगे और बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया लता जी का और ये वो कौन थी एक फिल्म आई थी बहुत ही सस्पेंस फिल्म थी वनुष कुमार पर पिक्चराइज किया गया था और बहुत ही अच्छा एक जो गाना है आपने याद कराया इस फिल्म का तो चलिए अब मैं सीधे हमारे श्रोताओं को ले चलता हूँ इस गीत की तरफ और ये गाना ख़ास आपको डेडिकेट करते हैं पूनम किशोर जी के लिए ये खूबसूरत गाना लता जी का आप सुना है रेडोमन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो कर आते रह नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना लता जी का आशा करता हूं आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा जो पूनम जी का पसंदीदा गाना था अब आइए फिर से मैं पूनम जी से आप सभी को जोड़ना चाहूंगा जैसे हमने शुरुआत की थी बातें और उन्होंने मधुशाला का नाम लिया था और उससे पेंटिंग की बातें हो रही थी तो अब मधुशाला का जो उन्होंने जिस तरह से उसको जिया है उसको अभी भी जी रही हैं तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मधुशाला क्या है मधुशाला मैंने चार चौदह सालों में जो जाना है तो मैं ये आर्ट फील्ड के बारे में बताती हूँ ये अपने अपनी एक जो एक विशेष जो मैंने काम किया उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैंने मधुशाला शुरू किया तो मुझे पता ही नहीं था मधुशाला क्या है लेकिन आर्ट फील्ड में ये एक तरह से मैं हताश हो गई थी कि पता नहीं मुझे इस फील्ड में कोई मुकाम हासिल मिलेगा या नहीं मिलेगा तो मैं ऐसे ही बस काम करती रही अपना करती रही करती रही तो मुझे मैंने मधुशाला की एक लाइन मुझे वो बहुत मेरे दिमाग में ऐसा घुसा कि उसको लेकर मैं कहाँ निकली ये आप देख सकते हैं तो उसमें ये था कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला तो मेरी यही राह थी आप मैं यही कहना चाहती हूं कि अगर आप किसी भी लाइन में हैं अगर पूरी शिद्दत के साथ अगर आप काम करते हैं तो उसमें आप मुक़ाम ज़रूर हासिल करेंगे लेकिन बीच में आपका भी उसको मत छोड़िए कोई भी काम को लेकर अगर चलते नहीं, हैं नहीं, हताश होते हैं यही तो एक वो है कि आपको जो है इम्तहान है यह आपका अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो वो फिर अगर पीछे हटेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिले सही बात है। तो राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला और यही राह मैंने पकड़ा और आज मैं बच्चन जी के साथ मैंने कितनी बार करीब मेरी मुलाकात हुई और मुझे वो मधुशाला के के पेंटिंग पेंटर के नाम से जानने लगे अच्छा, अच्छा तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी सही बात है। और मेरा सपना पूरा हुआ अभी एक सपना ये है की मेरा अगस्त में शो है और उसमें बच्चन साहब अगर आ जाएंगे तो वो सपना पूरा पूर्ण हो जाएगा और यही है कि मेरा पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला और वो एक लास्ट बिंदु है जहाँ पे मुझे पहुँचना है सही बात है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज इसमें मिलता है कि जीवन में अगर कुछ बनना है तो किसी एक चीज़ पे आप फोकस करिए और उस पर पूरा टाइम दीजिए आप पूरा जीवन क्या कहते हैं जान लगा दीजिए तो आपको अपने आप ही उसमें से वो चीज़ें मिल जाएगी जिसकी चाहत आपको रहती हैं तो कहीं ना कहीं संघर्ष और साधना जो है हमारे जीवन में हमें निखारता है हमें बनाता है हमें उस अवस्था तक ले जाता है जिसे हमें पाना है तो आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें जो है यहाँ पर पूनम जी के शब्दों में अनुभव में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन्होंने कुछ खोज भी की है खोजों हाँ, के बारे में बताइए खोज की है मुझे खुद नहीं पता था कि ये खोज हो जाएंगी जी जी जी एक्चुअली होता क्या है कि जब साधन जो है ना हमें कभी कभी जब बहुत परेशान करती है न तो खोज हो ही जाती है अचानक से तो ये चीज़ जो है बहुत पहले जब मैं आ, पेंटिंग शुरुआत की थी मैं ट्वेल्थ में थी तो मैंने ब्रूमिया आर्ट की खोज की थी मुझे नहीं पता था कि इसका नाम भी किसी और ने दिया है एक्चुअली जब मैंने ब्रूमिया आर्ट की खोज की थी तो भैया का एक डार्क रूम हुआ करता था फ़ोटोग्राफी का ब्लैक एंड वाइट जहाँ पे हा, फोटो डेवलप किया जाता था तो जब भैया चले जाते थे तो मैं उस डार्क रूम में घुस जाया करती थी तो उन केमिकल से और जो फ़ोटोग्राफी का जो पेपर आता है ब्रोमाइट पेपर उससे मैंने बहुत सारी खोज तो उसमें क्या था कि जो मैंने पेंटिंग शुरू की तो वो ब्रोमाइड पेपर से शुरू किया और वो केमिकल से शुरू किया लाइटिंग से शुरू किया करते करते आज की विधा में ये ग्राफिक में एक बहुत बड़ा नाम है कि जो ग्राफिक की एक विधा होती है जो मैनुअल प्रिंट निकाली जाती है और जिंक प्लेट पर निकाली जाती है उस पर क्या होता है जिंक प्लेट का प्रोसेस ये है कि वो प्लेट है उस पर हमें कैमिकल से और टूल्स से जो है ड्राॅइंग करनी पड़ती है फिर उस पर इंक लगा प्रिंट निकाली जाती है लेकिन ये मैंने डायरेक्टली जो पेपर होता है उस पर मैंने ड्राइंग किया है हुँ, हुँ, तो वो ड्राइंग जो है बिल्कुल एचिंग के माध्यम से है एचिंग है एच पेपर एचिंग इसे बोलते हैं तो ये मैंने खोज की और इसका नाम जो है ब्रूमिया आर्ट रामचंद्र शुक्ल थे वो बहुत बड़े मतलब साहित्यकार भी रहे मतलब वो जो है पेंटिंग के उसमें बहुत बड़े आर्ट क्रिटिक थे उन्होंने इसका नाम रखा था आर्ट हुँ, क्योंकि हुँ, ये ब्रोमाइड पेपर है और इसमें मिक्स मीडिया का कमाल था अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। दोनों को मिक्स करके इन्होंने ब्रूमिया आर्ट का नाम दे दिया तो इसमें मैंने कम से कम दो तीन हजार पेंटिंग मतलब ड्राइंग बनाई जिसे पेपर एचिंग के नाम से आज जाना जाता है और दूसरी खोज मैंने ये की कि एक रोटिन पेन आती है जो कलाकार यूज़ करता है और आज आर्ट के फील्ड में रोटरिन पेन का बड़ा महत्व है अच्छा। और वो इंडियन भी है और चाइनीज पेन भी है क्योंकि इंडियन पेन तो सस्ती है लेकिन वो हंड्रेड तक मिल जाती है हुँ, लेकिन हुँ, उसका ये है कि वो ज़्यादा एक हफ्ते से ज़्यादा चल नहीं पाती है जी, जी, जी। और जो चाइनीज़ पेन है उसके जो है वो तीन से स्टार्टिंग है तो तीन तक की पेन है वो और उस पेन की खासियत यह है कि वो जीरो पॉइंट से लेकर फिफ्टीन पॉइंट तक है अच्छा, अच्छा अच्छा क्योंकि जब हमें बहुत महीन और बारीक लाइन चाहिए होती है तो जीरो पॉइंट यूज़ करना होता है उससे अगर थोड़ी सी मोटी, मोटी लाइन चाहिए तो, तो नंबर बढ़ते जाते हैं तो इस चीज़ को लेकर मैंने बहुत मतलब बाद मैं परेशान रहती थी इसलिए परेशान रहती थी क्योंकि जब मैं ड्राइंग करती थी ना तो उसे एक ही एंगल पे घुमाना रहता था <laughs> अगर मैंने सोचा कि कैनवास खड़ा करके अगर मैं कुछ बनाऊँ तो वो बन ही नहीं पाता था इंक जो है पीछे बैक पीछे हो जाती बैक थी हो जाती। तो ये सारी जो प्रॉब्लम मेरे पेंटिंग्स में आने लगी और मैंने ड्राइंग से चूकी मैं शुरू से ड्राइंग करती रही तो मैंने कैनवास पे ड्राइंग को डेवलप किया जी जी जी तो उसके बाद करते करते महीनों दो साल ऐसे से बीतते चले गए फिर मैंने एक पेन खुद बनाई अच्छा और वो <laughs> जीरो पॉइंट से लेकर फिफ्टीन पॉइंट तक का जो पेन है चाइनीज पेन हाँ हाँ हा। वो मेरी एक ही पेन सारे काम कर रहे हैं जो हम जीरो पॉइंट टू पॉइंट फोर ऐसे से करके जो नंबर बढ़ा के अलग, अलग अलग पेन यूज़ करते हैं तो वो पेन जो है महंगी भी होती है और उसकी जो अंदर की जो टंकी होती है ना टैंक हा, हा, हा, हा। उसमें इंक भर देते हैं तो वो इंक जब टैंक जब फट जाती है तो इंक बहने लग जाती है तो वो पेन ख़राब हो जाती है तो मैंने वो पेन जो है ख़ुद डेवलप किया और वो पेन एक ही पेन जो है जीरो पॉइंट से लेकर फिफ्टीन पॉइंट तक, तक चलती पूरा है। काम करती है वो और उस पेंटिंग से उस पेन से मैंने मधुशाला की सारी पेंटिंग्स बनाई <laughs> <दो laughs> पाँच सौ पा, पचास पेंटिंग मैंने बनाई उसमें तो उसको कैसे उसके अंदर कुछ आपने वो दिया हाँ, है क्या दिया है हाँ जी उसका जो टैंक है मैंने कहीं टैंक ढूंढा हाँ. वो होम्योपैथी की एक शीशी आती है वो ढूंढा मैंने अच्छा, अच्छा। कि इसका टैंक कैसे बनाया जाए फिर उसका जो फ्लो है जो ऊपर का जो निडल होती है वो मैंने पेन कर लिया उस पर लगाया और लगाने के बाद जो उसके अंदर इंक इंक जो होती है परमानेंट इंक नहीं होती है अच्छा, अच्छा, अगर आप कैनवास पर यूज़ करते हैं तो वो बाद में अगर आप पानी पड़ जाएगा तो फैल जाएगी लेकिन जो मैंने इंक डेवलप की है वो आप पानी भी गिरा देंगे तो अगर उसको साबुन से धो भी देंगे तो वो छूटेगा ही नहीं तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस कर करके छोटी छोटी चीज़ों से मैंने वो पेन डेवलप की बनाई और उस पेन को जो है क्रिएटिव पेन से जाना जाता है और बहुत सारे कलाकारों ने उस पेन को जो है अपने प्रयोग में लिया है यूज़ कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं और किसी भी एंगल पे आप उस पेन को चला सकते हैं क्योंकि सिक्स बाई सिक्स फिट की जो पेंटिंग हम बनाते हैं तो मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है नहीं, तो नहीं। हमें पेंटिंग को सामने खड़ा करके फिर उस पर हम ड्राॅइंग करते हैं तो वो पेन चाहे जिस एंगल में आप चलाएँगे वो पूरा प्रयोग जो है रोटीन पेन का पूरा चीज़ वो आपको पेन जो है करेंगा। सपोर्ट करेगा क्या बात है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया करता हूं, आर्टिस्ट भाई भाई अगर सुन रहे हैं, तो क्रिएटिव पेन को की, मशीन की खोज की है, ग्रे, मशीन जो है तीन लाख से स्टार्टिंग है और वो उसके लाखों में जो है दाम है, दाम है। और एक नॉर्मल और एक आर्टिस्ट जो है अगर ग्राफिक करना चाहता है तो वो संस्थानों में एडमिशन लेता है और एडमिशन के प्रोसेस भी यही है की अगर आप आज फॉर्म भरते हैं तो एक साल के बाद आपको स्टूडियो प्रोवाइड किया जाता है oh, oh. आपको तब मिलेगा लेकिन उससे पहले जो आर्टिस्ट काम करना चाहते वो तो नहीं कर, कर पाएंगे तो उसके लिए भी क्योंकि मुझे ग्राफिक सब्जेक्ट बहुत पसंद है <laughs> और चूँकि मैंने मेरा सब्जेक्ट रहा है पेंटिंग तो मैंने पेंटिंग ले लिया था <laughs> तो ग्राफिक मुझे बहुत पसंद था मैनुअली काम करने के लिए तो मैंने वो मशीन भी खुद बनाई और वो मशीन जो है आप फाइव तक आर्टिस्ट जो है ले सकता है अनॉर्मली अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा तो जो लाखों की मशीन है वो हमारी 5000 की मशीन काम कर दे रही है सेम सेम काम कर दे रही है अच्छा। तो उससे मैंने बहुत हजारों प्रिंट निकाले और वो आज के जो कलाकार है जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगता है कि दीदी -दी, आपने तो बहुत अच्छा चीज़ बना दिया है <laughs> जो हमारे जूनियर्स हैं उन लोगों के पास भी आ गई है वो मशीन ले बना खूब डेवलप कर दिया है बता दिया तो वो खुद ही अब समझ गया कि हाँ ये हम कर सकते हैं नहीं, नहीं, तो अब संस्थानों में ना जा करके आप घर में अपना स्टूडियो बना सकते बना हैं सकते, और था? काम कर सकते हैं चलिए पूनम जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने इन्वेंशन के बारे में बताया और सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है आम इंसान को भी कभी कभी लगता है कि ये सारी चीज़ें महंगी हैं और हम लोग सीख नहीं पाएंगे तो आपने उन सारे लोगों को एक वरदान के रूप में अपना इन्वेंशन जो है करके सामने रखा है और बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको मंगल कामना बात बात और जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारी श्रोताओं से रूबरू होते हुए आप क्या कहना चाहेंगे एक मैसेज एक मैसेज ये है कि माधुशाला की एक बहुत खूबसूरत लाइन है जिसे बच्चन साहब हमेशा करोड़पति में भी गाते हैं हमेशा अपने पिताजी की ये चीज़ जो है ज़रूर सुनाते हैं ये दोहा और आ, मैं भी सुनाना वही चाहूँगी ये आज का माहौल ऐसा है कि वो सुनाना सुनाना ही चाहिए और लोगों को उसे बहुत ध्यान से सुनना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए तो ये है कि मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला एक मगर उनका मदिरालला एक मगर उनकी हाला दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला हमारा ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे मिलकर बना है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे अमन और शांति रहे तो ऐसा अमन और शांति रहे तो ये हमें खुद करना पड़ेगा ना कि हमें दूसरों से उम्मीद रखनी चाहिए सही बात, सही बात। पूनम जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और मधुशाला का जो है चार लाइनें हमें सुनाकर कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा मैसेज इसमें है कि हम सभी को एकजुट होकर रहना है भले हम अपने घर में अपने अपने धर्म के हिसाब से उन चीज़ों को जरूर करते हैं लेकिन जब समाज में आते हैं तो हम एक हैं एक भारतीय है इस नाते से हमें जो है मिलकर काम करना है तो ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है साथियों आज के इस एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें की पूनम किशोर जी से एज ए आर्टिस्ट उन्होंने काफ़ी काम किया मधुशाला पे और अभी भी आगे उनका शोज चलेंगे और उसमें भी बहुत सारे लोग आएंगे उन चीज़ों को देखेंगे जो हजारों में इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं उनका दर्शन वो लोग करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने तीन इन्वेंशन के बारे में बताया जैसे कि पेन बताया उन्होंने और फिर एक ग्राफिक मशीन जो है उसके बारे में बताया तो इस तरह की कई चीज़ें उन्होंने बना के रखी हैं जो आर्टिस्ट लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है तो हमारी से रेडियो मधुबन की टीम की ओर से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करता गुड गुडविशेज देता हूं इसी तरह वो दिन दुगनी, रात चौगनी तरक्की <laughs> करते रहें और अपना जो है प्रतिभा का लोहा बनाते रहें। तो साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करें चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपने नाम के साथ में बताइए कि आज का ये एपिसोड आपको कैसे लगा आप सभी स्वस्थ रहें खुश रहें ऐसी शुभकामना के साथ मैं चाहूंगा इजाजत दुआओं में याद रखिएगा सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो